और करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास पर्टिकुलर किसी ट्रेड के बारे में बात करते हैं और उस ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे करियर इन बिजनेस किस तरह से हम लोग अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं कैसी शुरुआत कर सकते हैं तो आज के शो को सुझाने के लिए करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सुझाने के लिए राजेंद्र पवार हमारे साथ हैं जिनसे हम बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से करियर इन बिजनेस के बारे में बताने के लिए हमारे साथ राजेंद्र पवार हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार राजेंद्र पवार जी बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में करियर इन बिजनेस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए आप अपना नाम और अपने परिवार के बारे में हमारे सभी श्रोताओं को मेरा शुभ नाम है राजेंद्र पवार मैं पुणे में रहने वाला हूँ पुणे में कम से कम पैंतीस साल से रहता हूँ मेरे परिवार में वाइफ लड़का ए हम तीनों मिलकर रहते हैं छोटा सा परिवार है सुंदर परिवार है खुश परिवार है और परिवार में सब आनंदी खुशी से रहते हैं और मेरा भोसरी गांव करके है भोजापुर उसको बोलते हैं वहाँ एक शोरूम है कपड़े का शोरूम वह बिजनेस करता हूँ दूसरा डेवलपमेंट का भी बिजनेस में करता हूँ तीसरा है जो लोगों को जो ऑडियो कनेक्शन रहते हैं टीवी कनेक्शन वो भी करता हूँ ऐसे दो तीन बिजनेस करता हूँ बहुत अच्छी तरह से करता हूँ जी राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में आप अलग अलग टाइप के तीन बिजनेस करते हैं और आज हम लोग इसी विषय को जानने की कोशिश करेंगे की कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस हम लोग बन सकते हैं इस विषय को लेकर आपसे बातें करेंगे और सबसे पहले तो बिजनेस क्या है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को हमारे विद्यार्थी मित्रों को बताइए बिजनेस की बिजनेस माना एक वस्तु लेके दूसरों को देना या लेना और देना इसको कहते हैं बिजनेस और लेने के हरेक टाइप के अलग अलग सिस्टम्स है देने के अलग टाइप्स के सिस्टम्स है जैसे कि अगर हम कपड़े के दुकान में जाते हैं तो कोई चीज खरीदी करते है और उसके बदले में हम उसको पैसा देते हैं जैसे कि अभी नया मेथड निकला है कि कोई समझो हम कपड़ा लेते हैं और कपड़ा लेने के बाद पैसे नहीं देते हैं शॉप करते हैं या कुछ क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ऐसे भी बिजनेस है बिजनेस में स्टेप वाइज है जैसे कि देखते हैं कि हम अभी रिटेलर कर रहे हैं, रिटेलर है रिटेलर के बाद होलसेलर होते हैं होलसेलर के बाद मैनुफैक्चर होते है तो हर एक अपना अपना ढंग से जिसकी कैपेसिटी है जैसे कैपेसिटी के अनुसार वो अपने अपने बिजनेस कर कैसे जैसे कि मेरी कैपेसिटी है रिटेलर की तो मैंने रिटेलर का एकदम अच्छी तरह से यूज़ करके अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ मैं अभी जैसे कपड़े का शोरूम है उसमें बहुत सी वैरायटी है पहले पहले हम थोड़े थोड़े रखते थे अभी बहुत रखते अभी बहुत बड़ा शोरूम की है उसमें सब वराइटीज़ है जैसे अपने जैसे नॉलेज नॉलेज बढ़ते पहले पहले कोई भी बिजनेस अगर आपको चालू करना है तो उसके लिए पहली नॉलेज की जरूरत होती है तो नॉलेज कहा ले जैसे कि समझो कपड़े की अगर आपको शोरूम डालनी है या कपड़े का बिजनेस चालू करना है तो उसकी पहले से बेसिक नॉलेज जरूरी है समझो अब आप, आपको अगर बनेन लेनी है या शर्ट लेना है अगर खरीदी करना है शर्ट तो तो शर्ट की साइज कौन सी होती है बनेन की साइज कौन सी होती है ये सब साइजेस वगैरह इसका जो बेसिक नॉलेज है वहाँ ये आपको कहीं तो कहीं शोरूम में जाके आठ दस दिन या महीना दो महीना एक्सपीरियंस लेना चाहिए उसमें सीखना चाहिए अगर सीख कर अग, अगर आप कुछ बिजनेस डालते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है अगर आपको लगे कि नहीं मैं मुझे मालूम है और मैं बिजनेस चालू करूँ तो वो इम्पॉसिबल है उसमें आप फास्ट नहीं जाएंगे अगर आपने कुछ तरीके से कुछ अच्छे सिस्टम से अनुभव लिया दूसरी जगह जाके दो चार साल या एक महीना दो चार महीना जैसे अपनी आपकी कैपेसिटी है जैसे आपको फुर्सत है वही सब से अगर आपने उसमें ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका प्रोग्रेस या आपकी प्रगति आपकी जो वाटसाल है वो अच्छी तरह से हो जाएगी इसके लिए आपको जरूरी है ट्रेनिंग जी पवार साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं या बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस अगर जब हम लोग चालू करते हैं तो उसके पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज बेसिक नॉलेज भी अगर ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी इसीलिए कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं तो बेसिक नॉलेज आपके पास हो तो आप चीजें जो है अच्छी तरह से कर पाएंगे तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है और बेसिक नॉलेज में क्या चीजें हो सकती हैं हर बिजनेस के लिए अलग अलग चीजें आपको मालूम होना चाहिए जैसे समझो मोबाइल की बातें है या मोबाइल बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उसमें मोबाइल के बारे में पूरी जानकारी हो कौन कौन सी कंपनी के आते हैं क्या सॉफ्टवेयर है उसमें एंड्रॉयड फ़ोन का मतलब क्या होता है सादे फोन का मतलब क्या होता है और सी में क्या है और ये सारी चीज़ें जो है आपको एक जानकारी में होनी चाहिए जिससे आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से डील कर पाएंगे तो इसी नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आज जैसे कि इस्कूल में भी कॉलेज में आप जाते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्सेस होते हैं उसमें कोई भी फील्ड में आप जिस फील्ड में आपको रुचि है उन चीज़ों को भी आप कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं जहां आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करने के बाद फिर थोड़ा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं ना कहीं दो साल तीन साल किसी भी कंपनी में आप काम कर सकते हैं फिर आप उस बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हैं अब बात आती है कि कैसे हम लोग इसको शुरू करें और उसके लिए फाइनेंस की बात आती है और फाइनेंस जैसे कि राजेंद्र जी ने बताया कि आपकी कैपेसिटी कितनी है आप कितना कर रहे हो कैसे बिजनेस कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है लेकिन एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए किस किस तरह की क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर होनी बिजनेस छोटे रूप से भी कर सकते हैं बड़े रूप से भी कर सकते है कोई कोई कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए बहुत नॉलेज चाहिए ऐसा नहीं है बेसिक नॉलेज अपने ली और थोड़ी सी भांडवल में थोड़े से पैसों में भी आप बड़ा बड़ा बिजनेस चालू कर सकते हो। उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है और ट्रेनिंग लेके अगर आपने चालू किया तो उसके लिए पहले स्टार्ट थोड़ी सी अमाउंट में भी जैसे कि देखते बिजनेस बोले तो बड़ा जो व्यापारी होता है उसको बिजनेस मैन नहीं कहते कोई कोई छोटे रूप से जैसे देखते कि घरेलू जो भी चीजें है डोर टू डोर करते उसको भी बिजनेसमैन कहते हैं ऐसा नहीं कि जो बड़ा दुकान डालकर बैठे हैं जो बड़े फैक्ट्री डाल के बैठे जो बड़े होलसेलर हैं ऐसे नहीं है होम टू होम डिलीवरी करता है होम टू होम जाके जो भी बिजनेस करता है उसको भी बिजनेस बोलते हैं तो होम टू होम जो भी बिजनेस करते है उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है जो भी डीलर्स है जो भी होलसेलर है उनसे चीज लेके आप होम टू होम डिलीवरी कर सकते हैं होम टू होम बेच सकते हैं उसको इसके लिए आपकी आपको चाहिए स्पीक आपकी बोलने की ढंग बात करने की ढंग इसके लिए ये जरूरी है खाली बोलने से भी आपको बहुत अच्छा बड़ा बड़ा बोलने से भी आप बहुत अच्छे बड़े व्यापारी बन सकते हैं बोलने की कला होनी चाहिए बात करने की कला होनी चाहिए उससे भी आप अच्छे व्यापारी बन सकते है बोलते कि मराठी में एक कहावत है बोलना रह माथी पन जाते न बोलना चाहे घऊपन विकले जाते नहीं अच्छे एक मराठी मध्य महन है तर जो बोल तो जो अच्छी बात करते हैं उनसे बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं और उसके लिए जैसे कि देखते कि अगर आपको छोटा सा बिजनेस करना है तो आप रिटेलर बन सकते हैं रिटेलर के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है कि जो होलसेलर रहते हैं वह एक महीने की पंद्रह दिन की ऐसी साइड दे देते दे हैं दे। तो आप उनसे अगर विश्वास से काम करेंगे तो वह दो महीने की भी बाद में साइड दे सकते हैं और उस उसके लिए रिटेलर के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थोड़ा सा आपको आपके लिए एक शॉप चाहिए छोटा सा अगर शॉप नहीं है तो आप ये जैसे कि अभी ऑनलाइन बिजनेस निकला उस वह भी कर सकते हैं अगर दूसरा आप अगर होम टू तो होम भी बिजनेस कर सकते हैं उसके लिए वो होम टू तो होम बिजनेस करने से कम से कम तीस हजार पेमेंट हंड्रेड आपको प्रॉफिट होगा हंड्रेड और दूसरा ये है कि अगर आप उससे थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो कोई शॉप देखिए शॉप देखे होलसेलर से माल खरीदिए जिसका आपको नॉलेज है और ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि आपको मोबाइल का शॉप डालना है और फिर आप चालू करते तो नहीं आपको जिसमें इंटरेस्ट है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट है वही आप कीजिए अगर आपके पिताजी बोलते कि नहीं आपको मोबाइल का डालो और आपको इंटरेस्ट है कपड़े के दुकान में तो मोबाइल का डालने से आप सक्सेस नहीं होंगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट उसमें नहीं आप है आपको इंटरेस्ट है कपड़े की दुकान में तो आप आपको जिसमें इंटरेस्ट है वह कीजिए तो बड़ा अगर आपको व्यापारी व्यापारी बनना है तो आप डीलरशिप किसी बड़े कंपनी की डीलरशिप लेनी चाहिए और नहीं तो होलसेलर जैसे कि समझो सिया की मिल है तो मिल से आप डीलरशिप लेंगे तो बहुत बड़ा कारोबार कर सकते है बहुत इनकम कर सकते है उसमें और आपका जो आपको उसके लिए क्या नॉलेज चाहिए कि रिटेलर चाहिए आपके पास आप रिटेलर के पास अगर जाके घूमेंगे उनको सैंपल दिखाएंगे तो आप ये सेल कर सकते हैं। होलसेलर बहुत अच्छी तरह से सेल कर सकते हैं। अगर आपको मैन्युफैक्चरर बनना है तो आपके पास डीलरशिप चाहिए और उसके लिए अमाउंट भी बहुत चाहिए डीलर के साथ डीलर के पास भी अमाउंट चाहिए लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट अगर आपको बहुत बड़ा बनना है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर है मैनुफैक्चरर के लिए नो साइड उसको माल कैश खरीद करना पड़ता है रॉ मटेरियल खरीद करना कैश खरीद करना पड़ता है इसके लिए बहुत अमाउंट की जरूरत होती है लेकिन उसमें नफा भी बहुत होता है और इनकम भी टोटली टर्न देखेंगे तो ज्यादा होता है इस ऐसे तीन स्टेप है रिटेलर होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। आप च्वाइस कर सकते हैं अगर आपको छोटा सा छोटा बिजनेस करना है तो रिटेलर कर सकते हैं बड़ा बिजनेस करना है तो होलसेलर बन सकते हैं अगर उससे भी बड़ा करना है आपको बिजनेस तो आप मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं जी राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने प्रैक्टिकल नॉलेज बताया कि किस तरह से बिजनेस होता है और बिजनेस में अलग अलग जो सिस्टम है एक रिटेलर होलसेलर और फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात आपने बताया और उसमें भी कुछ सुपर स्टॉकिस भी होते हैं जो बहुत सारा बड़ा स्टॉक अपने पास रखते हैं और सारे ही आ, सेमी होलसेलर और फिर रिटेलर को भी बेचते है काफी चीजें जो है इसमें और इसमें हम हमको जिस जगह पे अच्छा लगता है हमारी कैपेसिटी कैसी है उस अनुसार आप करते हैं और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बिना अमाउंट इन्वेस्टमेंट के भी आप शुरू कर सकते हैं घर से बहुत कम अमाउंट में आप घर से ही कुछ बनाइए और उसको डोर टू डोर सेल कीजिए तो ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बन सकता है बिजनेस छोटे से भी शुरू कर सकते हैं बड़े से भी कर सकते हैं जैसी आपकी कैपेसिटी जैसी आपकी रुचि आप इन अगर रुचि है आपको बिजनेस करने में तो कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद हम लोग राजेंद्र जी से जुड़ेंगे करियर इन बिजनेस के बारे में बात करने प्रैक्टिकल बिजनेस के बारे में तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते बहुत ही प्यारा संगीत आप सुना है रेडीमोथ नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कर रहो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 सजाएंगे जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन होंगे सब मगन इसके पास तेनिसार है मेरा तन मेरा मन है वतन है वतन है वतन जाने मन जाने मन जाने मन, जाने मन।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 वतन है वतन है वतन नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो है रही हैं करियर इन प्रैक्टिकल बिजनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किस तरह से हम लोग एक अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ है राजेंद्र पवार जिन्होंने बिजनेस शुरू किया छोटे से और एज ए मिनिमम एक अच्छे व्यक्ति है और एक अच्छे बिजनेस भी बन चुके हैं और अभी तीन तीन अलग अलग टाइप के बिजनेस कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपने शब्दों में बताया तो आप उन्ही से जानते हैं कि आप कैसे इस फील्ड में आए और कैसे आपका शुरुआत आपने की नमस्कार जैसे कि मैं यहाँ माउंट आबू में आता था हर साल आता था माउंट आबू में माउंट आबू में रिटर्न जर्नी जब भी रहता है तब अहमदाबाद में हॉल्ट रहता था पहले से मुझे थोड़ा सा कपड़े के बारे में बहुत इंटरेस्टेड था मैं कपड़े के बिजनेस के बारे में तो हॉल्ट जब भी रहता था तभी हम अहमदाबाद में घूमने के लिए जाते थे कपड़ा मार्केट देखने के लिए मैं जाता था मेरे मेरे साथ फ्रेंड थे तो एक बार मैंने क्या सोचा कि चलो यहाँ से कपड़ा लेके कुछ खरीदी करके वहां बेचेंगे तो टाइम था तो मैंने क्या किया कुछ अच्छी अच्छी साड़ियां खरीदी की और साड़ियां खरीदी की बहुत सस्ती सस्ती साड़ियाँ मिली सस्ती सस्तियाँ साड़ी लेके फिर मैं वहाँ जहा मैं पूना रहता हूँ भोसरी गाँव में वहां मैंने अच्छी वो जितनी सौ साड़ियाँ थी सौ नाइनटी ऐसी कुछ थी वह सौ साड़ियाँ बेच दी दो दिन में मेरी साड़ियाँ सब सेल हो गई तो मैंने उसमें मार्जिन बहुत कम रखा था जैसे कि मुझे अगर 200 रुपए में सा वो साड़ी पड़ती तो मैंने 220 230 में साड़ी वो देती थी क्योंकि इतना कम मार्जिन में कोई धंधा बिजनेस नहीं करता है तो महिलाओं ने जल्दी से जल्दी बोले तो दो दिन में पूरी साड़ी गई पूरी साड़ी जाने के बाद मुझे पेमेंट भी अच्छा मिला फिर मैंने तीन चार महीने के बाद फिर माउंट आबू जा रहा था तो भी फिर वापस मार्केट में गया उधर जब भी 200 साड़ी ली थी तो फिर मैंने फिर 200 साड़ी ली 200 साड़ी भी गई सेल करने के लिए गया फिर वो भी पूरी गई दो तीन दिन में पूरी सेल हो गई तो मुझे ये ध्यान ध्यान में आया कि अगर हम कम मार्जिन में धंधा करते जैसे कि आप अगर छोटा सा बिजनेस अगर आपको चालू करना है दस साड़ी लेके आइए दस साड़ी बेचिए डोर डोर तो दस साड़ी में से कम से कम प्रॉफिट रखी आप जैसे कि समझो सौ की चीज है सौ की साड़ी है तो ज्यादा से ज्यादा आप 120 में बेचो आपके अगर दिन में 20 साड़ी जाती है तो 20 से 20 इंटू बीस चार सौ मिल जाते हैं तो ऐसे अगर आप छोटा छोटा सा भी बिजनेस करेंगे जैसे मैंने बिजनेस चालू किया वो हिसाब से फिर मैंने क्या मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा फिर मैंने वहां जाके मेरे पास पचास जमा हुए फिर मैंने पचास की साड़ी लाई पहले मेरे पास दस रुपए थे दस हजार रुपये से मैंने साड़ी लेके गए फिर वो वो बेचा फिर उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिला बारह तेरह हजार हुआ बाद में मैंने फिर बीस हजार की साड़ी ली फिर पचास हजार की साड़ी ली पचास हजार की साड़ी, साड़ी भी मेरी एक महीने के अंदर गई फिर फिर मैंने चालू किया मैंने सोचा कि नहीं अभी हमको शॉप डालना है तो मैंने एक दुकान देखा उसमें डिपॉजिट उस टाइम एक लाख रुपया था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे इतना भंडवल तो नहीं था फिर भी मेरे जो फ्रेंड थे सुधाकर भाब्रोडे करके तो उनको मैंने पूछा कि अभी मुझे बिजनेस डालना है शॉप लेना है तो उनको वह कहाँ लेंगे तो उन्होंने बोला कि ये बाजू में है फिर मैं जहाँ कपड़ा खरीदी खरीद करता था मेरे परिवार के लिए तो एक महावीर कलेक्शन करके थे वह राजू भाटिया उनके पास हर टाइम मैं कपड़ा खरीद करके मुझे लगता था मेरे परिवार के लिए लगता था तो उनकी जो पेमेंट थी मैं दे देता था तो मेरे ऊपर उनका भी विश्वास था कि बहुत अच्छे करके और मेरी चलन भी अच्छी थी उनके साथ भी और सबके साथ भी व्यवहार करने की जो पदत थी वो अच्छी थी तो उन्होंने भी उनको भी मैंने बोला कि मुझे कपड़े का दुकान डालना है तो उन्होंने बोला कि ठीक है डालो आप उनके लिए उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी तरह से हेल्प किया जैसे कि साइजेस का एक्चुअली मैंने बेसिक नॉलेज तो नहीं ली लेकिन दुकान में सब चीजें रखी जैसे कि आ, अंडर गारमेंट है शर्ट है ट्राउजर्स है शर्टिंग शूटिंग है साड़ियाँ है सब रखी लेकिन उसका मुझे बेसिकली नॉलेज नहीं था फिर भी मैंने वो डेयरिंग के हिसाब से वो ये बिजनेस चालू किया फिर मुझे फर्स्ट में थोड़ा सा तकलीफ हुआ कुछ चीजें मालूम नहीं होती थी साइजेस का नॉलेज नहीं था जिसको समझो शर्ट फोर्टी टू साइज का देना है तो उसको गया थर्टी एट का ऐसे थोड़े से फिर चेंजेस के लिए फिर हैंडल करना चेंजेस के लिए फिर टाइम देना पड़ा तो मैंने ये सीख लिया वो वही बिजनेस में मैंने सीख करके फिर आगे आगे थोड़ा सा सपोर्ट करके थोड़ा सा 10 बाय 10 का दुकान था फिर मैंने छः महीने के बाद ही अच्छी नॉलेज आ गई 10 बाय 10 का फिर 10 बाई 20 का दुकान किया फिर एक साल के बाद मैंने 10 बाय 30 का दुकान किया अभी मेरा जो शॉप है वह 10 बाय 12 बाय 55 का है टोटली और उसके साथ में मुझे इतनी अच्छी नॉलेज मिली कि मैं अभी कम से कम मेरा हर रोज बहुत अच्छा बिजनेस होता है बहुत अच्छा इनकम हो हो रहा है और वही बिजनेस के ऊपर मैंने फिर डेवलपमेंट का काम चालू किया जैसे कि जमीन लेना है उसको डेवलपमेंट करना है और उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत सस्ते से बेचता था जैसे कि अगर 10 लाख रुपए लगते हैं कोई प्लैट को तो वो प्लैट भी हमने साढ़े ग्यारह लाख रुपए में बेचा डेढ़ लाख रुपए मिलता था कोई कोई उसको अठारह लाख में बेचते थे तो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा क्योंकि मार्केट में सस्ती चीज मिल रही है तो वह हिसाब से भी उसमें डेवलपमेंट में भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला कस्टमर का इसमें चाहिए आपके पास जैसे कि प्रॉफिट कम प्रॉफिट लेने की आपको माइंड चाहिए कोई कोई सोचता है कि नहीं इतना की मेहनत इतना मेहनत करते हैं और प्रॉफिट इतना कम नहीं कम प्रॉफिट में करेंगे तो हंड्रेड परसेंट आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है जी ओके बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने बिजनेस शुरू किया बिना नॉलेज का भी आपने प्रैक्टिस करते करते थोड़ी सी आइडिया लगा लगा के आप जो चीजों को करते गए और आपको लोगों का सपोर्ट मिला और ये सारी बिजनेस करने के लिए अब जैसे बढ़ते गया बिजनेस आपका तो आपको सपोर्ट किस मिलता था कौन सपोर्ट करते थे आपको जैसे की देखते है की परिवार में मेरी वाइफ है लड़का है लड़का बहुत छोटा था तो वाइफ ने भी मुझे बहुत अच्छा हेल्प किया और दूसरे जो भी मेरे से बड़े भाई है वो भी वहाँ आए रहते हैं तो उन्होंने भी हेल्प किया बहुत अच्छी तरह से और दूसरी बात है कि वाइफ ने ज़्यादा हेल्प किया वह कैसे हेल्प किया कि जब मैं दुकान देखता था वह घर भी संभाल थे, थे और वहाँ दुकान में भी आकर बैठते थे मैं खरीदी के लिए जाता था तो मेरी वाइफ वो दुकान देखती थी मेरी वाइफ को भी कुछ भी नॉलेज नहीं था दुकान के बारे में फिर भी आके बैठकर मुझे सपोर्ट करती थी और फिर मैं दुकान की खरीदीदारी करके फिर वापस आके फिर मेरी वाइफ घर का जो भी काम काज है उसमें अच्छी तरह से करती थी इनके सपोर्ट के बिना नहीं होता था क्योंकि बोलते है कि जिसके हर एक पर्सन के पीछे हर एक आदमी के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है तो ही वो आगे बढ़ते जैसे कि हमारे मेरी वाइफ बोले तो ये घर गृहलक्षी में है तो उनके सपोर्ट से ही ये ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो गया है ओके राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको बिजनेस में आपके परिवार से काफी अच्छा सपोर्ट मिला और जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से आगे बढ़ सके और जिस तरह का जो समय मिलता गया उस अनुसार आप आगे बढ़ते गए और बहुत ही अच्छा बिजनेस आप बन चुके अपने एरिया में तो चलिए दोस्तों आज हमने प्रैक्टिकल बिजनेस कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने आपसे बात कराई और आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थी मित्रों को कहीं ना कहीं अगर बिजनेस करने का शौक है तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत जरूर है शुरुआत में आपको और उसके बाद एक बार आप सेट हो जाते हैं तो फिर आपका जो है एक बार चलना शुरू हो जाता है तो फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं तो इसी के साथ मैं कहूंगा जाते जाते हमारे सभी दोस्तों को एक संदेश के रूप में मैसेज के रूप में क्या बताना चाहेंगे किसी ने सुना है बादाम खाने से अक्कल नहीं आती है ठोकरे खाने से अक्कल आती है जैसे कि आप सोचेंगे कि ये बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन इसमें बहुत लॉस हो रहा है तो लॉस में भी फायदा होता है जैसे किसी ने ये भी कहा है जो लॉस खाता है वही बॉस बनता है लॉस खाने की भी आपको आदत चाहिए लेकिन लॉस में आप सेफ्टी वाला लॉस चाहिए आप हाँ, इसमें से आप पूरे लॉस हो जाएंगे ऐसा नहीं तो आप थोड़ा सा डेरिंग अच्छी करेंगे तो हंड्रेड आप अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे दूसरी बिजनेस में दो बातें जरूरी है मेहनत और ईमानदारी आपके पास अगर ईमानदारी है कस्टमर की बात आपका अच्छी तरह से आप सोचते हैं, कस्टमर के बारे में प्रामाणिक रहते हैं, तो आप 101 एंड वन ये दो ईमानदारी और मेहनत ये दो चीजें आपके पास है तो हंड्रेड परसेंट आप सक्सेस ही सक्सेस है चलिए राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है, हमारे विद्यार्थी मित्रों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं करियर इन बिजनेस के बारे में प्रैक्टिकल बिजनेस कैसे आप कर सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे आइडिया उन्होंने शेयर किया है और खुद का एक्सपीरियंस भी आपको शेयर किया तो आशा करता हूँ आप सभी को आइडिया आ गया होगा कि इस तरह से बिजनेस किया जा सकता है उसके लिए लगन और मेहनत आप करते जाए ईमानदारी के साथ तो आप सक्सेस हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी बात बताया लॉस वही बॉस बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया जितना आप लॉस यानी जो नुकसान हो रहा है या तकलीफ हो रहा है उस समय आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि इस वजह से ये नुकसान हो रहा है तो उसमें भी आपको लर्निंग है वो एक बहुत बड़ा फायदा है और एक एक बार आप धोखा खा जाते हो दोबारा आप वो गलती नहीं करते तो ये भी एक सीख है तो एक्चुअली में जो भी मुश्किलें आती है या लॉस होता है वहाँ पर हमको सीख मिलती है दैट्स तो ऑल वो चीज वही पर सीख लेके आगे बढ़ना है दोबारा वो गलती को नहीं दोहराना है तो आपका पूना में कैसे आना हुआ मेरा कॉलेज का टेल का एग्जाम ख़त्म हुआ और मैंने सोचा कि चलो अभी पुना जाएंगे मेरे बड़े भाई मेरे से जो बड़े हैं उनका नाम है प्रहलाद पवार तो वह टेलको में काम करते हैं और वह उधर रहते थे उनके पास मैं दो एक छुट्टी के लिए आया तब फिर मुझे पूना का अट्रैक्शन हुआ और पुना में बहुत अच्छे अच्छे सब सीखने के लिए मिल रहे इस कारण मैंने पूना में रहना पसंद किया और वहाँ मेरे बड़े भाई जो है प्रहलाद पवार जी उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट करके कुछ बिजनेस के लिए सपोर्ट भी किया मुझे शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अच्छा करियर बनाए अच्छा बिजनेस करे अच्छा आदमी बने ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और राजेंद्र जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुना हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट एफएम। सुनते रहो मुस्कुराते रहो